श्री राम रामकृष्ण भचनामृत परिच्छेद सतहत्तर नौ मार्च अट्ठारह सौ चौहत्तर निराकार ध्यान और साकार ध्यान मणिलाल श्री राम कृष्ण के प्रति अच्छा ध्यान का क्या नियम है कहाँ पर ध्यान करना चाहिए श्री राम रामकृष्ण प्रसिद्ध स्थान है हृदय हृदय में ध्यान हो सकता है अथवा सहस्त्रार में ये सब विधि के अनुसार ध्यान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 ज्ञान रूपी कांटे के द्वारा अज्ञान रूपी कांटे को निकाल बाहर करना